पति पत्नी को अगर लाना चाहे किसी दिशा में तो कठिनाई शुरू हो जाती क्योंकि यह नाता ही कुछ हमने गलत ढंग का निर्मित किया है यह नाता ही गलत है यह आकांक्षा तो सही है मगर पति पत्नी का नाता अस्वाभाविक है चौंकोगे तुम मेरी बात सुन के ये आकांक्षा स्वाभाविक लेकिन पति पत्नी का नाता स्वाभाविक है मनुष्य को छोड़कर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 सभी की पत्नियां अनुभव करती हैं पति भी अनुभव करते हैं पति जो कि ज्यादा ताकतवर है जिन्होंने की स्त्रियों को बिल्कुल गुलाम बनाकर रखा है मगर स्त्रियां भी बदला लेती है। जहां ले सकती हैं जितना ले सकती है, उतना बदला लेती है। और सब तरफ से तो हमने उनको पंगू कर दिया है लेकिन कुछ बातों में तो वो इंकार कर सकती है जैसे मेरे पास तुम अगर पत्नी को लाना चाहो मुझे पुनः आए पांच वर्ष हो गए अज सरस्वती जो लोग मेरे बहुत समीप हैं उनमें से एक है जिनको मैं अपने गणधर कहूं उनमें से एक है जिन्होंने मुझे गहराई से समझा है उनमें से एक है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 मंदिर काफी है मैं तो गीता पढ़ूंगी या रामायण पढ़ूंगी मुझे तो परंपरागत धर्म पर्याप्त है मुझे कोई नए विचारों में रस नहीं तुम्हें जाना है तुम जाओ ये प्रतिरोध है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 क्योंकि सभी शास्त्र पुरुषों ने लिखे स्त्रियों को ना तो पढ़ने दिया जब पढ़ने नहीं दिया तो लिखने का तो सवाल कहा तो सभी शास्त्र पुरुषों ने लिखे इसलिए स्त्री नरक का द्वार है और पति पति परमात्मा है जिन मुढ़ों ने ये बातें लिखी होंगी उनको ये भी ख्याल नहीं है कि अपने मुंह मिया मिठ्ठू बन रहे हो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 बाया हिस्से का जो मस्तिष्क है वो पुरुष है और इसलिए दाएं हाथ को हमने श्रेष्ठता दे दी दाया हाथ ब्राह्मण और बाया हाथ सूद्र अंग्रेजी में तो कहावत है राइट इज राइट एंड लेफ्ट इज रंग क्योंकि दायां हाथ पुरुष का प्रतीक है वो जो बायां मस्तिष्क है वो दाएं हाथ से जुड़ा है बायां मस्तिष्क तर्क करता है गणित बिथाता है व्यवसाय चलाता है विज्ञान की खोज करता है आक्रामक है हिंसक है राजनीतिक है और बाएं हाथ से जुड़ा है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 लेकिन अगर प्रेम की जगह हम कानून को बिठा लेते हैं और प्रेम तो एक तरफ अट जाता या प्रेम होता ही नहीं विवाह एक सामाजिक संस्था होती करना चाहिए इसलिए कर लेते हैं मां बाप चुन लेते हैं जन्म कुंडली मिला लेते हैं तो फिर तालमेल कभी भी बैठ नहीं पाएगा सुरबद्धता नहीं हो पाएगी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 मुला रसुद्दीन एक रात घर से भाग गया पत्नी ने इतना सताया कहीं जगह न मिली सरायें बंद होटलों में जगह नहीं सर्कस ठहरा हुआ था गांव में तो सोचा कि जहां सरकस में सो जाऊं वहां भी कोई जगह ना मिली सिर्फ शेर के पिंजड़े का दरवाजा खुला छूट गया था सुबह अंदर होके दरवाजा बंद करके शेर की पीठ का तकिया बनाकर सो रहा सुबह उसकी पत्नी निकली उसे खोजने थोड़ी धिमझिम बूंदाबांदी हो रही थी छाता लगा के गई सारे गांव में चक्कर लगाया कहीं ना मिला पुराने अड्डे सब देख डाले कहीं ना मिला अब सिर्फ सर्कस बचा था तो सर्कस में गई वहां देखा तो वो घर राटे ले रहा है तो उसने छाता सिंचों के भीतर से डाल के उसको हुद्दा दिया और कहा कि अरे कायर्स शर्म आती यहां सो रहा है वो सिंह के साथ सोने को राजी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 और दूसरा साइकिल का हो तो गाड़ी कैसे चलेगी कोई गाड़ी चलती नहीं मालूम पड़ रही सब गाड़ियां खड़ी गाड़ी अर्थ का गाड़ी के शब्द का अर्थ सोचते हो गाड़ी का मतलब जो गड़ी बड़ा मजेदार शब्द क्यों हम चलती हुई चीज को गाड़ी कहते पता नहीं किसने स... ये गहरी सूझ खोजी शायद पतपत्नी की गाड़ी को देख के ये ख्याल आया होगा चलती तो है ही नहीं गड़ी है बिल्कुल इंच भर नहीं चलती जहां के तहां गड़ी है मगर कहते गाड़ी और ये भी कहते हैं कि चलते का नाम गाड़ी अजित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 तुमने लिखवा रखा है इतने बड़े बड़े अक्षरों में उसको देख के किसी को भी याद आ जाती होगी कि।, कि भाई करी लो और चूंकि दीवाल पर तुमने लिख रखा है और नीचे कई जगह इस पहले पेशाब की लोगों के निशान बने तो सोचता होगा कि मामला क्या है स्थान करने योग्य है